संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व आत्मदर्शन का उपाय मनुजी कहते हैं बृहस्पति जी जब शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े तो उसके लिए मनुष्य को चिंतित नहीं होना चाहिए दुख का चिंतन न करना ही उसका औषधि है चिंतन करने से तो वह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता ही है अथा मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक व्याधि को औषधियों से दूर करो यही विज्ञान की सामर्थ्य है बच्चों के समान शोक नहीं करना चाहिए यौवन रूप जीवन धन संग्रह आरोग्य और प्रियजनों का समागम ये सब अनित्य ही है विचारशीलों को इनका लोभ नहीं करना चाहिए जिस दुख का सारे राष्ट्र से संबंध हो उसके लिए एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए हाँ यदि उसे उसके प्रतिकार का कोई उपाय दिखता हो तो शोक न करके वह उपाय करना चाहिए इसमें संदेह नहीं मनुष्य के जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है जो पुरुष इंद्रियों के विषयों में राग करता है उसे मोह वो के मुंह में जाना पड़ता है किंतु जो पुरुष सुख दुख दोनों को त्याग देता है वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है विचारशीलों को उसके लिए शोक नहीं करना पड़ता विषयों के उपार्जन में दुख है उनकी रक्षा करने में भी सुख नहीं है तथा दुख से ही उसकी उपलब्धि होती है तथा उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए जिस समय बुद्धि अपने कर्म जनित संस्कारों के सहित चित्त की मान में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है नहीं तो जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकल ढाल की ओर बहती है वैसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुण में पदार्थों की ओर ही जाती है जिस समय यह ध्यान योग के द्वारा निर्गुण तत्व अनुभव हो जाता है अथा इंद्रियों के साथ सब, सब द्वारों को रोक कर मन में स्थित होना चाहिए इस प्रकार मन की एकाग्रता होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों के सहित मन अहंकार में लीन हो जाती है तब बुद्धि अंतर्मुख होकर मन में स्थित होती है, है। तो वह मन ही हो जाती है। मन अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है किंतु जब वह ध्यान जन्य गुणों से युक्त होता है तो सब गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए संसार में कोई दृष्टांत नहीं है जहां वाणी का व्यापार भी ही नहीं है उस वस्तु को कौन वर्णन को, का विषय बना सकता है इसलिए तब से अनुमान से, अनुमान समाधि गुणों से ब्राह्मणादि जाति के धर्मों का पालन करके तथा तो शास्त्र अभ्यास के द्वारा चित्त को शुद्ध करके पर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करे गुणातीत पुरुष उस अतरकनीय परब्रह्म को बाहर भीतर समान भाव से अनुभव कर सकता है धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म से अकल्याण होता है रागी पुरुष प्रकृति के राज्य में रहता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस समय मनुष्य शब्दादि पांच विषयों के सहित पांचों ज्ञानेंद्रिय और मन को काबू में कर लेता है उस समय वह मणियों में ओत गे के समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा के दाने की तरह ही मोती मुगा और मृतिका के भी दानों में पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार आत्मा भी गौ अश्व मनुष्य हाथी मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है यह जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है उस शरीर से उसी का फल प्राप्त करता है मनुष्य को पहले विषय का ज्ञान होता है फिर उसे पाने की इच्छा होती है उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है तथा कर्म करने पर उसका फल मिलता है इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप कर्म को गेय स्वरूप गेय को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को सत्स्वरूप समझना चाहिए इस प्रकार ज्ञान फल गेय और कर्म इन सबका क्षय होने पर जो फल प्राप्त होता है उस परमात्मा को ही तुम गेय मात्र में व्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो। उस परम को यो, योगी जन जन ही देखते हैं। विषयों में में आसक्त अज्ञानी अपने आत्मा स्थित उस को नहीं देखते जहा जो कुछ दिखाई देता है उनमें सारी पृथ्वी से बढ़कर जल है जल से बड़ा तेज है तेज से बड़ा पवन है पवन से बड़ा आकाश है आकाश से बड़ा मन है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 उनके पास पहुंचकर जीव काल के अधिकार से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं परंतु दुर्भाग्य साधनहीनता और अंतरायों के कारण मनुष्यों को उनके पास पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता। लोगों की विषयों में आसक्ति है स्वर्ग चिरस्थाई सुखों पर ही उनकी दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मा से भिन्न अनेकों वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं इसी से उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती मनुष्य संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हें को पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार को उन्हें कभी इच्छा नहीं होती भला जो इन तुक्ष विषयों में फंसा हुआ है वह पर ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकता है वास्तव में परमात्मा अत्यंत दुर्गेय है हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म हुए मन से